ओम के नमो भगवत गीता अध्याय श्लोक संख्या ख्यात आठ से आगे अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण आरविंद भक्ति वेदांत स्वामी स्वरूपा दस्थापक आचार्य के द्वारा ओम ज्ञान कोई प्रश्न है पिछले वाले श्लोक से जैसे प्रतिनिधि है, है।, है।, है। संभाल रहा है सब चीज और वो धार्मिक है और धार्मिक है धार्मिक सत्य पे चल रहा है और वो जो समाज एक विभाग है गुरुकुल भी और गुरुकुल में शिक्षक भी रखा है पर वो शिक्षक, मतलब हमें पता है कि अरे ये तो थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं थोड़े तो नहीं लग रहे की की जो मुख्य प्रतिनिधि है उसका तो बहुत सारी जगह ध्यान जाता होगा शायद गुरुकुल पे इतना ना आ रहा तो उसको तो तो तो तो कैसे हम कैसे समझ सकते हैं समझ सकते हैं मतलब वो चीज कैसे है उसको ऐसे लेना चाहिए कि आपका कार्य क्षेत्र जो है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए हमारा हर एक व्यक्ति का अपना एक कार्यक्षेत्र रहता है एक ड्यूटी कर्तव्य रहता है तो एक छात्र की तरह हमारा एक कर्तव्य है उस कर्तव्य को हमको करते रहना चाहिए उस कर्तव्य को करने में कुछ समस्या आ रही है तब जाकर के चर्चा हो सकती है अन्यथा उसमें कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं रहती है सबको अपना कर्तव्य करना चाहिए और इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए मतलब वो जो क्योंकि गुरुकुल के शिक्षक जो हैं उनको सुधारने का कर्तव्य भी एक दूसरे व्यक्ति का है ना नहीं पर उनका ध्यान नहीं है ध्यान तो पड़ेगा यदि आपके कार्यक्षेत्र में वो नहीं आता है तो फिर उसको सुधारने की जिम्मेदारी आपकी नहीं रहती है। अन्यथा सब उ, उ, उ, उथल पथल हो जाएगा क्योंकि चाहे सही हो या गलत गलतियां तो सब निकालना चाहते हैं हमको लगता है कि ये गलत है और गलत ही है तो वो यदि बाहर हम अपने ऊपर ले लेते हैं तो तो हम अपना कार्यक्षेत्र क्षेत्र बाहर जाते रहते हैं तो इसलिए वो उनके ऊपर छोड़ना चाहिए जिनकी जिनका वो कार्यक्षेत्र है हमारे कर्तव्य को करने में कुछ समस्या आ रही है तो उसको बताना चाहिए वो चीज कि ये मेरा कर्तव्य लेकिन इसमें ये समस्या आ रही है तो हम अपना कर्तव्य करते करते भगवत धम जा सकते हैं तो किसको इसमें नहीं? कोई बीच में हम किसको है? शिक्षक है तो? हाँ तो, तो आपका जो कर्तव्य है उसमें समस्या आ रही है तो उसी शिक्षक को बताना चाहिए ना मैं वही बात बात है है क्या, है <laughs> क्या तो... है तो है ऐसा है। कह रहा हूँ ना तो ऐसा हो तो मतलब उदाहरण दीजिए उदाहरण दीजिए तो पता चलेगा ना उदाहरण से पता चलता है ना कि क्या स्टेप होना चाहिए अभी जैसे आप हर एक वस्तु को एक बॉक्स में बांध करके नियम नहीं बना सकते हैं इसलिए कभी भी जो अपवाद होते हैं वो चीज़ को नियम की तरह नहीं पूछा जाता है क्योंकि उसका मिसयूज होता है हमेशा नियम की तरह पूछ लिया और फिर जब उत्तर दिया फिर उसको सब जगह पे लगाने लगे जो एक्चुअली में अपवाद है उससे हमेशा उथल होती है इसलिए उसका उदाहरण चाहिए क्या है एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसलिए तो कोई जैसे बुलेगुल के पुराने शिक्षक है वो तो सही है अरे वो थोड़े रिटायर मतलब तो छोड़ रहे इस कार्य को तो। इसलिए किसी और को रख रहे है तो फिर पर क्योंकि उन्होंने कभी वो कार्य पहले ही भी किया नहीं है और ऐसा भी नहीं कि वो जान मुझके भी ऐसा कर रहे हो पर क्योंकि हम तो उनको बोल नहीं सकते ना आप तो वो हमारे नहीं नहीं तो वो हमारे उसमें आता तो मतलब तो तो तो पहले वाले गुरु ने बोला की कपड़े को ऐसे धो ठीक है अभी वो नए है उन्हें इतनी माइनस चीज तो नहीं सिखाई होगी जो पुराने शिक्षक है गुरुकुल के उन्होंने की ऐसे धोना एक एक चीज तो नहीं बताई होगी तो उन्होंने थोड़ा ऐसे सोचा कि इस, इससे अच्छा होता है तो ऐसे धो तो हम ऐसा बोलेंगे उनको क्या कि, अरे हमें तो पहले ऐसे जो ये ऐसी बात है कपड़ा कैसे धोना है वो कोई धर्म की बात नहीं है नहीं मतलब ये तो तो, तो उसमें जिस प्रकार से उस समय बता रहे हैं वो कार्य उस प्रकार से करना ये हमारा कर्तव्य है ठीक है यदि मान लीजिए कि कोई धर्म की बात रहती वेद शास्त्र में विधि निषेध दिए विधि और निषेध ऐसी वस्तु विधि की तरह यदि नहीं करेंगे तो पाप लगता है और निषेध यदि पालन करें निषेध यदि दिया है उसको करेंगे तो पाप लगता है तो वहां के वि विकल्प नहीं रहता है जहां पे चीजें इस प्रकार से नहीं दी है तो उसमें विकल्प भी काफी रहते हैं तो जो व्यक्ति आपको करा रहे हैं वस्तु है। तो एक व्यक्ति एक प्रकार का विकल्प चयन करते हैं तो दूसरे व्यक्ति दूसरे प्रकार का विकल्प चयन करेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है हमको धार्मिक रूप से तो इसलिए उसको यथारूप पालन करना हमारा कर्तव्य है मान लीजिए कोई निषेध वस्तु बता रहे हैं महाराज ने कुछ निषेध किया उनको पता नहीं है और वो वस्तु बता रहे जैसे मयूर जिस प्रकार से कुर्ता पहनता था या काफी लोग पहनते थे वो गाठ मार के कुर्ता फिर महाराज ने बताया ये विधि नहीं है ये इस प्रकार से कभी किसी ने नहीं पहना है ऐसा नहीं पहनना है ठीक है तो अभी कोई भी दूसरे आते हैं नए हैं तो उस प्रकार से बताते हैं तो उसको सुन लेना है लेकिन हमारा कर्तव्य वो नहीं होता है और उनको बता सकते हैं शांति से या तो या तो या तो, तो उनको बताएं या तो दूसरे जो आश्रम टीचर जो पुराने हैं उनको बताएं कि ऐसा थोड़ा बता रहे हैं तो लेकिन हमको तो गुरु महाराज ने से मना किया है हम सबको तो हम पहले नहीं करते थे तो थोड़ा आप देख लीजिए उस प्रकार से इन्फॉर्म कर सकते हैं तो किंतु जो चीज निषि नहीं है जो ऑप्शन है केवल तो उसमें तो वैकल्पिक रूप से अलग अलग चीजें होती है रूप से आदेश पालन करना ये मुख्य रहता है हमेशा विरुद्ध में नहीं जाना और जहाँ पे हमारे कर्तव्य में आवश्यकता पड़ती है तब चीजों को क्लियर करना आवश्यक रहता है जब तक हमारे कर्तव्य में समस्या नहीं हो रही है तो वो चीज़ को हम पॉइंट आउट नहीं करें समझना है डिफरेंस नहीं हमारा जो कर्तव्य है उसमें यदि कोई अड़चन नहीं आ रही तो जो भी दोष है वो देखने की आवश्यकता नहीं है यदि हमारे कर्तव्य में अड़चन आ रही है वो दोष से हमारे कर्तव्य में तो फिर उसको एक आर्श की तरह देख करके फिर पॉइंट आउट करना चाहिए हो सकता है कि उनके ऊपर जो ऑथोरिटी उनसे पॉइंट आउट करेंगे तो उनके साथ में जो है उनको बताएं बताए कि इस, इस प्रकार से मुझे ऐसा लग रहा है आप देखिए फिर धर्म संकट में पड़ते हैं पूजा में जैसे टाइमिंग है अलग अलग पुजारी अलग अलग, अलग, -अलग समय पे आते हैं अभी एक पुजारी है जो शाम की सेवा करता है और एक जो ग्रुप पूजा की सेवा करता है पर क्योंकि ग्रुप पूजा से पहले वो पुजारी शाम वाला मारा तो करेगा मंदिर में बैठ के तो फिर देखता है कि भी थोड़ा गड़बड़ हो तो वो कर्तव्य तो उसका ऊपर समय नहीं हुआ तो नहीं नहीं बताएगा उन कर्तव्य मतलब क्योंकि वो भी उसका उसका कर्तव्य पूजा ही है ना तो पर समय नहीं है तो मतलब नहीं बताएगा वो तो देखिये बताना नहीं बताना उसके ऊपर है कोई जब तक कि आप कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ण में नहीं हो या उस प्रकार की पोजीशन में नहीं हो जिसमें आपके डिपेंडेंट्स हैं तब तक कोई फॉल्ट देख करके नहीं बताने से पाप नहीं होता समझ रहे हो यदि फॉल्ट देखना और बताना दोष देखना और बताना ये आपके कर्तव्य में आता है तो वो नहीं करने से पाप होता है समझ रहे? रहे नहीं वो पुजारी की बात कर हैं। अब मैं वही कह रहा हूँ तो वो पुजारी है तो उसके तो कर्तव्य में आता है दोष देखना जो <laughs> ब्राह्मण है ना वो बता सत्य और असत्य में भेद करके बताना ये तो उसके कर्तव्य में तो उसको तो बताना पड़ेगा भगवान की सेवा ठीक से नहीं हो रही है लेकिन जो दूसरा है वो बताए या नहीं बताए उससे उसको दोष नहीं लगने वाला यदि नहीं भी बताता है तो ऐसा। वैश्य शूद्र है तो वो यदि ब्राह्मण लोग पूजा कर रहे हैं और उसमें कुछ दोष दिख रहा है लेकिन उनका एटिकट है कि वो बताए नहीं ऐसे जब तक उनकी कर्तव्य में कोई समस्या नहीं होती है उनके कर्तव्य में समस्या है तो फिर पूछना चाहिए किस कि प्रकार से मैं अभी ये करते हुए करूं। पहले तो ऐसा बताया और अभी ऐसा बताया तो क्या करूँ अभी मतलब कि हमारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही <coughs> मतलब उसको कुछ करना नहीं चाहिए जो दोष है मतलब अब हम हमारे कर्तव्य में कुछ हो नहीं रहा किसने कुछ ऐसा कह दिया जिससे एक ऐसा लगा तो उसमें किसी ने कुछ कह दिया किसको कह दिया हमको मतलब हमारे कर्तव्य में तो कुछ बाधा नहीं आई तो उसको कह, क्या? सामान्य रूप से सहन करना यह हमेशा लाभदायी रहता है सामान्य रूप से हमारे आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जीवन के लिए सहन करने से झगड़े नहीं होते पहला भौतिक जीवन के लिए अच्छा और दूसरा सहन करने से हमारे पाप कट जाते कोई हमको कुछ बोल दिया मन में बुरा लगा तो समझना है की उससे हमारे पाप कट रहे हैं तो उस प्रकार से हमेशा वैदिक समाज में ये चलन रहा है कि लोग सामान्य रूप से सहन कर लेते थे तो ले इसका कोई <coughs> बोला ना कोई समस्या नहीं हो रही नहीं कोई फायदा नहीं यदि कोई कोई सबको करने वाला पहले से ऐसा आप ना चलत चलन बोलते ऐसा होता नहीं ऐसे लोग नहीं होते हैं इसी प्रकार से लोग फायदा नहीं उठाते और ऐसे जो लोग कभी कभी होते हैं सौ में से दो तीन ऐसे होते हैं तो सब सब लोगों को पता है कि ऐसा ही है उसको आप कुछ बोलोगे तो भी वो बोलता ही रहेगा बच्चा नहीं बोले है? तो नहीं बोलेंगे तो कम बोलेगा मतलब ऐसे जो हृदय से खराब लोग होते हैं जिनको बस कुछ ना कुछ दोष निकालना ही है वो लोग कोई सहन करेगा तो भी बोलता रहेगा तो वो तो सहन नहीं करेगा तो भी बोलता रहेगा उल्टा ज्यादा बोलेगा हमारा भी दिमाग खराब होगा इसलिए सामान्य रूप से ऐसे लोग नहीं होते सो में से एक आध दो ऐसे निकलेंगे <laughs> होते हैं समाज में कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं तो उसमें सब लोगों को पता है वो कितनी भी आपको गाली दे दे सबके सामने सब लोगों को पता है ये तो ऐसा पागल ही है उसमें आपका कुछ मानहानि भी नहीं होने वाली ऐसे ये सब जो क्षमाशीलता ये सब अच्छे गुण माना जाता है ना शास्त्र में क्षमा मतलब से लेकिन में अंदर सो है तो उसी से तो आपके पाप कट रहे हैं चल रहा है ना मुझे बोल दिया मुझे ऐसा बोल दिया ठीक है चलो क्षमा कर दो क्षमाशीलता तो गुण से वो अच्छा गुण माना गया है सभी वर्णों के लिए ब्राह्मणिकल गुण है ब्राह्मणिकल मतलब सत्व गुण से आता है क्षमाशीलता और सभी वर्णों में हम अपना कार्य करते हुए सत्व गुण आगे बढ़ाना है हमको तो इसलिए ये क्षमा है आर्जव है सत्य है ये सब वस्तुएं सब लोगों को पालन करनी चाहिए कि जिससे एक अच्छे मनुष्य बन पाए और ये सब आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा है सभी वर्णों में तो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण है उनको गलतियां देख करके बताना आवश्यक रहता है लोगों को क्योंकि वो उनका कर्तव्य पूरे समाज को सही दिशा में लेकर के जाना दिए। और दिए। गलत जो कर रहे हैं उनको रोकना ये उनका मुख्य कर्तव्य रहता है और खासकर जो नीचे वर्ण के हैं वो उच्च वर्ण की गलतियां निकाले वो कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है आप अपने घर में आप अपने घर में जो आपके आश्रित हैं, उनकी गलती यदि नहीं निकालते हैं तो आपका दोष लगेगा आपको गलती कहाँ निकालनी है गलती आपको हमेशा देखना आपके जो आश्रित लोग हैं आपके पत्नी पुत्र पुत्री ये जो सब हैं, बहू बेटे परपोते, पोते परपोते, पर जो भी सब हैं, उनको देखना कि वो धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं वहां पे तो कोई समस्या नहीं हो रही है वहाँ पे जो दोष आते हैं वो निकालना आपकी जिम्मेदारी बनती है नहीं निकालते हैं तो दोष लगता है समझ रहे हैं हाँ। लेकिन दूसरे के परिवार में क्या चल रहा है वहाँ पे दोष निकालना आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्षत्रिय के लिए एक राजा के लिए पूरा परिवार उसका राज्य है हाँ ब्राह्मण के लिए पूरा संसार परिवार दूसरे राज्य में क्षत्रिय दोष नहीं दूसरे राज्य में मतलब कम से कम अपने राज्य में तो करें उसका वो कर्तव्य रहता है फिर उसके मान लो दूसरे राज्य से कोई आता है उसके पास कम्प्लेन करने तो राजा का कर्तव्य बनता है फिर यदि समस्या है तो ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में लड़ाई कर सकते हैं करनी चाहिए तो आपने बोला नो दो निकाल सकते है ब्राह्मण छोटे छोटे तो yes, नी, नी, नीचे नी, नीचे वर्ण के तो मतलब वो उनको मतलब किसकी गलती ऐसी है तो वो नहीं बता सकते कहते हैं कौन नीचे वर्ण की गलती निकाले वो सही नहीं माना जाता है क्योंकि उच्च वर्ण की गलती निकालने के लिए उच्च वर्ण ऑलरेडी है लेकिन उनको ब्राह्मण को पता है नहीं ब्राह्मण को क्यों पता है तो फिर ब्राह्मण कैसे बना कुछ कुछ बात दूसरे ब्राह्मण है ना देखो गलती निकालने के लिए पहले हमको तो पता होना चाहिए ना हमको ट्रेनिंग होनी चाहिए उसकी सही और सभी लोग को वो नहीं संभव होता है तो इसलिए हम गलती भी निकालेंगे तो गलत गलत गलती निकालने का ज़्यादा चांस है और फिर पूरा उथल पथल हो जाएगा न हमारा कुछ काम का नहीं है वो वस्तु फिर भी आ कर कोई गलती निकाल रहा है ऐसा नहीं है होना चाहिए न हमारे कर्तव्य में यदि कुछ बाधा आ रही है तो हम पूछ सकते हैं कि ऐसा ऐसा है तो फिर क्या करें इसलिए पहाड़ तो नहीं टूट पड़ने वाला है यदि कोई पुजारी है बिल्कुल बच्चा बहुत प्रगति कर रहा है पर कुछ चीजें है कुछ सामान्य बनती कुछ प्रसाद ले रहा तो उससे कुछ सकती नहीं है वो अपना मालन में मतलब कुछ कुछ एक दो चीजें तो उसको जाके बताए की वो ब्राह्मण है तो बता ही सकते हैं और नहीं बताएगा तो उसका दोषन है ब्राह्मण है उसकी यदि वो जिम्मेदारी है नहीं ब्राह्मण है वो ब्राह्मण में भी जिम्मेदारी अलग-अलग भी रहती है, हाँ। भी भी अलग है। अभी जैसे कुरुकुल का बच्चा है? तो वो वो तो है ना डिपार्टमेंट बदल गया ना तो मतलब बताए तो भी नहीं बताए तो भी उसको दोष नहीं लगेगा बताए तो अच्छा वो तो फिर उसके ऊपर है ना क्या रिलेशनशिप में बताने से बाकी सुधरेगी कि बिगड़ेगी वो सब वो देखेगा वो उसके ऊपर छोड़ना चाहिए तो इधर जिम्मेदारी है जो उनके गुरु हैं उनकी जिम्मेदारी है कि ये चीज़ देख करके तो उनको बताए तो उनका दोष है उनका दोष है सही गुरु की अथॉरिटी उनको ने? गुरु का से उसका। जब उन्होंने एक स्थिति प्राप्त की है तो उसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारी आई है और वो जिम्मेदारी ठीक से नहीं होने पर उसका परिणाम भी प्राप्त होता है जो भुगतना पड़ता है हर एक चीज के साथ है। एक पिता बनते हैं तो पिता की जिम्मेदारी है पुत्र के ऊपर और यदि वो जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते हैं ध्यान नहीं देते हैं तो उसका जो परिणाम है वो पिता को भुगतना पड़ता है ऐसे एक गुरु है गुरु की स्थिति ली है तो जो जिम्मेदारी है वो निभानी पड़ती है और तो ठीक से नहीं करते हैं तो उसका दोष भी प्राप्त होता है लेकिन ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि कोई भी व्यक्ति आकर के बताते रहे और ये आधुनिक विचार है कि हरेक व्यक्ति को कुछ भी दोष बताने का हक है और इसलिए आधुनिक समाज दोषारोपण से ही भरा हुआ है और कुछ नहीं जबकि वैदिक विचार में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में उसको कि वर्ण विभाजन है तो पिता को दोष नहीं बता सकता है पिता का पिता के पिता को बताने दो हमारा काम नहीं है वो पिता का दोष निकालना उस प्रकार से जब चलते हैं तब समाज ठीक से चल पाता है और हमारा भी जो चेतना है वो सही रहती है सब लोग समान नहीं है ना सब समान नहीं है आप अभी पुत्र हो तो आपके पिता का दोष आप नहीं निकाल सकते आप भी पिता बनोगे आपका पुत्र आपका दोष नहीं निकाल सकता समझना और आप उसका दोष निकाल सकते हो यदि आप उल्टा कर दिए कि नहीं पिता पुत्र दोनों एक दूसरे का दोष निकाल सकते दोनों एक मित्र के स्तर पे आ गए तो आपका पुत्र भी आपका दोष निकालता रहेगा ऐसे ही चलता रहेगा तो ऐसा समाज तो केवल मित्रों का समाज हुआ फिर उसमें सब मित्र ही है चाहे कितने भी कोई ऊपर के स्तर पर सब मित्र है एक दूसरे का दोष निकालते नहीं रहेंगे और सामान्य रूप से हमको दोष निकालना अच्छा लगता है इसलिए दोष हो कि नहीं हो कुछ भी है दोष दोषारोपण करते हुए लड़ते रहेंगे और कुछ वास्तविक जो हमारा कर्तव्य है उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो वैदिक समाज है वो कर्तव्य के ऊपर आधारित था पूर्ण रूप से उसमें हमारा हक क्या है हक मतलब अधिकार बोलते हैं ये मेरा अधिकार है वो कोई इतना महत्व नहीं देता था उसको मेरा अधिकार क्या है मेरा कर्तव्य क्या है वो महत्वपूर्ण था आधुनिक समाज क्या है मेरा अधिकार क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्तव्य को कोई नहीं सोचता है महाराज ने पूरा लेक्चर दिया इसके ऊपर एवरी स्पीक्स ऑफ राइट्स नो वन स्पीक्स ऑफ ड्यूटीज हमारा हमारी चेतना क्या होनी चाहिए हमारा कर्तव्य क्या है उसको मैं सही से निभा मेरा हक क्या है जो भी हो उसका इतनी महत्व तो नहीं है तो ऐसा समाज एक्चुअली प्रेम से तरबोदर रहेगा समाज क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना कर्तव्य करने को उत्सुक है जबकि आधुनिक समाज क्या है कि हर एक व्यक्ति अपना हक प्राप्त करने को उत्सुक है इसलिए वो दूसरों का दोष निकालेगा ही निकालेगा है या नहीं है कुछ भी ये मेरा है कि तुमने ऐसे करके राइट दिया समाज ठीक नहीं चलता है इसलिए उसका सोशल है तो वैदिक समाज में भी ऐसा नहीं था कि गुरु है हरेक स्तर पे गुरु होते थे माता पिता से लेकर के सन्यासी गुरु तक सब अलग अलग प्रकार के गुरु होते थे और ऐसा नहीं था कि गुरु तीनों गुणों से परे है सही हमेशा तीनों गुणों के अंतर्गत ही होते थे गुरु ज्यादातर कुछ ऐसे हैं जो आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत हैं, तो तीनों गुणों से परे हैं, उनकी बात अलग है सामान्य रूप से गुरुकुल के गुरु अलग अलग विद्याओं के गुरु माता पिता सब लोग तीनों गुणों से बद्द थे किन्तु वो लोग शास्त्र साधु और गुरु का यथारूप पालन करके शिष्यों को भी वही सिखाते थे इसलिए जो परिणाम होता था वो काफी अच्छा होता था और उसमें फिर नियम बनाया गया है भगवान के द्वारा ही शास्त्रों के द्वारा ही कि किसी भी प्रकार का गुरु हो माता पिता तक तो शिष्य उनके सामने नहीं बोल सकता है उनके दोष नहीं निकाल सकता है उनकी ईर्शा नहीं करता है करते है उनको उनके प्रतिनिधि की तरह ही स्वीकार करना है आचार्य माम विजान्याम नाव मन कर न मर्त्य बुद्धिया असूयत सर्वदेव मयो गुरु हो कि मर्त्य बुद्धि ये तो एक सामान्य तीन गुणों में बद्ध व्यक्ति है ऐसा सोच करके उनकी ईर्षा करो इसको आगे और बताते दूसरे पुराणों में कि परिवादन और निंदा दोनों वस्तु जो है गुरुगणों की वो नहीं होनी चाहिए परिवादन और निंदा हमने समझाया था पहले निंदा मतलब जो जो दोष दोष नहीं है है उसको उसको देखना देखना और परिवादन मतलब जो है उसको देखना। तो दोनों ही गुरु के लिए वर्जित है गुरु वर्ग के लिए वर्जित है अर्थात माता पिता में भी और गुरुगण में भी नहीं देखने चाहिए नहीं देखना मतलब उनको नहीं बताना गया नहीं देखने चाहिए मतलब वही नहीं बताना क्योंकि आख तो बंद होती नहीं है ठीक तो तो है सब लोग में है, तो कुछ ना कुछ गलती तो सबसे होती है लेकिन यदि वो ईर्षालु नहीं है और सही परंपरा में आ रहे हैं तो उससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है उसके लिए उदाहरण देते जैसे चंद्र के ऊपर दाग होते हैं तो वो दाग से चंद्र का जो प्रकाश है वो फैलने में कुछ कमी नहीं होती समस्या नहीं होती दाग है उसका सौंदर्य ही बढ़ाते हैं और कुछ नहीं तो उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति सामान्य रूप से जो मुक्त आत्मा नहीं है गुरु गुरुगण की स्थिति में आते हैं गुरुकुल के गुरु गिनी है या कोई भी विद्या के गुरु गिनी है या तो माता पिता भी गिनी है वरिष्ठ भाई ज्येष्ठ भ्राता जो है ये सब गुरुगण की उसमें है पत्नी के लिए पति गुरु है इस अर्थ ये नहीं है सब तीनों गुणों से परे होगा तो वो लोग भी मिस्टेक हो सकती है उनसे गलती हो सकती है ठीक है लेकिन हमारा कर्तव्य नहीं है को सुधारना हम अपना कर्तव्य करें उनकी गलती करने से थोड़ी ना हमारा कर्तव्य बदल जाता है ये पॉइंट है उसमें आप भी गुरु बनेंगे अपने पुत्र के अपनी पत्नी के तो उस तरह से रहता है पत्नी के साथ तो मित्रता का भी संबंध रहता है इसलिए कभी कभी पत्नी पति को गलती बताती भी है लेकिन फिर उसके ऊपर चिपक के नहीं रहती है कि नहीं अभी तो ये गलती है मतलब है तू करने का प्रयास करे ऐसा नहीं कैसे नहीं है ये है अब प्राय करो इस ऐसे नहीं होता है तो निवेदन करके बता देते हैं अभी ये नहीं है कि जो पति है या जो गुरुगण है बस अभी तो कोई हमको बताने वाला नहीं है तो हम तो बस अपने हिसाब से कार्य करेंगे और तुम कौन है तुमसे बोलने वाले इस प्रकार का यदि एटीट्यूड रख लिया तो उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा और भारी नुकसान होता है उसका स्वयं के आध्यात्मिक स्थिति में स्वयं की आध्यात्मिक स्थिति में उसका भारी नुकसान होता है <laughs> यदि स्वच्छंद रूप से व्यवहार करते हैं तो उनके भी ऊपर लोग हैं उनसे उनको हमेशा बद रहना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए स्वच्छंद रूप से नहीं तो उनको नुकसान होने वाला है क्योंकि उनके कर्तव्य के अनुसार कार्य नहीं कर रहे तो कर्तव्य निष्ठता बहुत आवश्यक है अर्जुन अभी तक मित्र की तरह व्यवहार कर रहे थे लेकिन अभी वो एक शिष्य की तरह व्यवहार करेंगे मतलब निर्णय फाइनल भगवान श्री कृष्ण समझने के लिए प्रश्न बहुत हो सकते हैं, वो तो हमेशा से है ऐसा के प्रश्न ही नहीं करना है जैसे अर्जुन प्रश्न करेंगे चतुर्थ अध्याय में वो एटीट्यूड से प्रश्न होने चाहिए क्या था प्रश्न हाँ, अपरम जन्म, परम जन्म विवस्वत कथम एक तरध प्रोक्तवान आपका जन्म तो अभी अभी हुआ और सूर्यदेवस्वा का जन्म तो बहुत पहले हो चुका करोड़ों साल पहले तो आपने ऐसे बताया कि आपने ये भगवदगीता का ज्ञान सूर्यदेव सूर्यदेवस्व को दिया ये मैं कैसे समझ सकता हूँ ऐसा नहीं बोला ये तो क्या बोल रहा <laughs> आप बोले कि ऐसा ऐसा ये मैं कैसे समझ सकता हूँ <laughs> कसा में इसको मैं कैसे समझ सकता हूँ तम तो आधो प्रतवान दी आप पहले ऐसा बोले थे आपने जो बोला इसको मैं कैसे समझ सकता हूँ आपका जन्म तो अभी हुआ पहले का जन्म तो करोड़ों साल पहले था तो कैसे यह संभव है तो इस तरह से प्रश्न रहते हमेशा प्रश्न से उत्तर प्राप्त होते है ज्ञान प्राप्त होता है लेकिन दोष निकालने की दृष्टि से नहीं होते प्रश्न प्रश्न होते हैं समझने की दृष्टि से सब टूल उसको कहते हैं हैं आप ये कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है तो तो है तो तो कैसे इसको कहा उस दृष्टि से हमेशा प्रश्न होते हैं ब्राह्मण है उसने एक अपने से नीचे वर्णों में ये एक व्यक्ति को देखा कि वो उससे भी अच्छा है कुछ है, मांगा कि भाई ये तुम तो में से भी ज्यादा अच्छा है तो यदि वो सिपा जाता है और निवेदन करता है कुछ भी जो भी आदेश करें निवेदन करें कि मुझे मैं कोई भी गलती करूँ तो आप मुझे बताना इस तरह से तो, तो पहले ऐसा होता था कि मतलब पहले तो ये बात आती की पहले क्या ऐसा होता था नहीं। नहीं। सामान्य रूप से इस प्रकार से नहीं करते थे क्योंकि एक मर्यादा रहती है मर्यादा के अंतर्गत सब अपना रहते थे तो ऐसे मान लो कोई ब्राह्मण बोल भी देता है तो जो नीच वर्ण का है तो समझता है जो भी है वो उनकी क्या बोलते हैं को क्या बोलते हैं नम्रता है न उनकी नम्रता है इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं लेकिन मेरी एक मर्यादा है मैं वो मर्यादा में रहूंगा <laughs> तो मर्यादा उल्लंघन नहीं होनी चाहिए अब देखिए भागवतम में प्रथम स्कंध आता है स्क उद्धव के पास उद्धव किन के पास है उद्धव के पास उद्धव मैत्रेय और तीन तीसरे कौन से विदुर्ग तो उद्धव के पास विदुर जी आए ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान ने क्या बताया वो जानने के लिए तो उद्धव ने विदुर जी को ज्ञान नहीं दिया क्योंकि विदुर जी बड़े थे जानते हुए भी सब कुछ विदुर जी नहीं जानते थे उद्धव जानते थे फिर भी उन्होंने ज्ञान नहीं दिया उनको मैत्रेय मुनि के पास भेजा जो विदुर जी से बड़े और भी भी जानते थे कि तो उनके उनके पास ले लो वो है वो, हो, उनके होते हुए मैं कैसे ज्ञान ज्ञान दे सकता पहली बात और आप मुझसे बड़े हैं तो ऐसे प्रवाह नहीं होता है चाहे कितना भी प्रोपाद ये सब तात्पर्य में देखते होता तो हमको कितना भी पता हो चाहे हमारे बड़ों से बहुत सारा पता हो लेकिन उल्टा नहीं जाता है उल्टा नहीं जाता है वो मर्यादा है वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए मर्यादा वृतिक्रम होते ही उनको पाप लग जाता है भी वो मर्यादा का उल्लंघन होता था उधर परिस्थिति हो जाता तो कहने का तात्पर्य है कि मर्यादा कोल था इसलिए उन्होंने नहीं दिया कहने पर भी ऐसा नहीं किया उधर भेजा उनको कि नहीं आप इधर से लीजिए है उन्होंने सब सुना है उनसे हम्म लेकिन कभी कभी तो मतलब छोटे भी बड़े को ज्ञान है वो कथा कर रहे थे तो कितने तो तो तो तो तो वैसे ही सुखदेव गोस्वामी का भी उदाहरण ले सकते हैं आप सोलह साल के ही थे व्यासदेव और नारद मुनि सब आए थे तो इसलिए ये जो व्यवहार है वो काफी जटिल रहता है जब सब ब्राह्मण जब सब ऋषि मुनिगण इनको बैठा है इनको सुखदेव गोस्वामी को तो वो ऋषि भी सम्मत था वो जो पर्टिकुलर एक्शन थी वो जो आ, क्या बोलते हैं क्रिया वो जो पर्टिकुलर क्रिया थी कि शुक्रदेव गोस्वामी सबको ज्ञान देंगे वो इतने सारे ऋषि मुनियों के द्वारा सम्मत वस्तु थी इसलिए वो समझिए ना कि एक अपवाद की तरह सबने स्वीकार किया था और सुखदेव को स्वामी की स्थिति पूर्ण रूप से मुक्त की थी वो शुद्र, कोई भी आश्रम में कोई भी वर्ण में पहले से ही नहीं थे उस तरह से वर्ण आश्रम से भी परे थे तो सभी ऋषि मुनियों ने मिल करके निश्चय किया कि हाँ आप सबको ज्ञान प्रवाह की उस तरह से वो ऋषि मुनियों के आदेश को स्वीकार करके आगे बढ़े उस से। उद्धव जी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैत्र मुनि ऑलरेडी थे तो क्यों नहीं तो उनकी तरफ से तो कर्तव्य यही बनता है कि दूसरे को दे। लेकिन अभी मान लीजिए कि कोई इस प्रकार से हाँ देवस्मी तो आदेश ही दे रहे हैं बार बार और तो कोई चारा नहीं है तो फिर उनका आदेश पालन करके एक दास की तरह बोलते हैं इसलिए मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण है प्रभुपाद ही वो उसी के तात्पर्य में लिखते हैं मर्यादा की बात पूरी ये मर्यादा की बात है तो मर्यादा व्यतिक्रम यदि होता है तो ये आचार्य नावन्य कर ही थी ये श्लोक का दोष लगता है इसमें हमको कितना भी पता हो चेतने माप लो गुरु मोरे तो गुरु शासन चेतन की तरह तो मरना तो तो अच्छा है नहीं बताएं फिर वर्ण भी देखना होता है यदि ब्राह्मण है उम्र में छोटा है लेकिन वैश्य उम्र में बड़ा है तो बता सकते हैं ब्राह्मण है पर बारह सोलह साल के और है वो बता सकता है तो फिर बता सकता है क्योंकि ये शास्त्रोचित नियम है ब्राह्मण छोटा भी वैश्य बड़े से भी बड़ा भी ना जाता है क्योंकि उसको उसके पास शास्त्र है शास्त्र के अनुसार मार्गदर्शन दे सकता है हर ब्राह्मण को थोड़ी मार्गदर्शन देने का हर ब्राह्मण को थोड़ी मार्गदर्शन देने ऐसा नहीं होता है ब्राह्मण सामान्य रूप से जनता का मार्गदर्शन करते हर ब्राह्मण पुजारी है वो भी ब्राह्मण ऐसा नहीं होता है की बस वो ढूंढ ढूंढी रहे किसी को मार्गदर्शन देने का <laughs> ज्ञान पता है तो जो बताते है जो तो सत्य है उसको कोई भी ब्राह्मण आप गिनी उनके कुछ ना कुछ तो का, का, काफी ज्ञान होता ही है चाहे पुजारी गिनिए चाहे ज्योतिष गिनी, गिनी आयुर्वेद अलग अलग प्रकार के वेद उन्होंने अध्ययन तो किया ही है कम से कम कुछ ना कुछ तो, तो अध्ययन के साथ साथ वो तो समाज में रह रहे हैं तो काफ़ी ऐसी चीज़ें उनको पता रहती है रहने मात्र से वो समाज में उस तरह से है सामान्य रूप से शिक्षा देने के लिए जो नीचे वर्णा है वो बहुत उत्सुक नहीं होता है कभी मैं क्यों बोल लूंगा इनको कुछ जो है ना दूसरे लोग हैं हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्सुक है वो एक भक्त के लिए भी अच्छा है भक्त की चेतना तो यही है ना सुनने के लिए उत्सुक है सुनाने के लिए नहीं सुनाने के लिए जो उत्सुक होते हैं उसके दो कारण हो सकते हैं एक अपना प्रतिष्ठा के लिए लाभ प्रतिष्ठा के लिए और दूसरा हो सकता है कि रेली में वो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है तो सुना करके लोगों का भला करना चाह रहे हैं दोनों दोनों हो सकता है तो इसलिए जो सुनाना चाहते हैं उनके लिए डेंजर है हो सकता है कि आप पूजा प्रतिष्ठान फंस जाए भक्ति तो में प्रगति करना डेंजरस है समस्या हो सकती है लेकिन जो सुनाने को उत्सुक नहीं है मुख्य रूप से सुनने को प्रगति करने को उत्सुक है तो उनको इतना खतरा नहीं है लाभ पूजा प्रतिष्ठा में दूसरी प्रकार से लाभ पूजा प्रतिष्ठा भी हो सकती है तो अलग ही बात है सुनाने की जो बात है उसमें अपने घर के अंदर सुनाना चाहिए हर एक का एक कार्यक्षेत्र दिया गया है ना तो एक परिवार का मुखिया है तो उसको परिवार को सुनाना होगा क्योंकि तो वास्तविकता तो है जहां पे गलती हो रही है सब लेकिन जब वो बाहर जाता है जो तो ब्राह्मणों की मंडली में जाता है तो वहां पे वो फिर मुखिया नहीं है वहां पे उसको सुनना है उधर से सुनो इधर सुना ये पद्धति है।, है ये पद्धति है और शास्त्र चर्चा जब भी चल रही है मतलब शास्त्र चर्चा मतलब ब्राह्मणों के बीच शास्त्र चर्चा अलग बात है सामान्य रूप से कथा चल रही है उसमें लोग प्रश्न भी करते हैं तो उसमें तो दोनों तरफ बातें चलती है वो अलग ही बात है यहाँ पे हम बात करने की हैं व्यावहारिक रूप में किसी में दोष देखना दोष दिखाना इन चीजों की बात हो रही है व्यावहारिक तो उसमें मर्यादा क्या रहती है कभी कभी तो ऐसे धर्म संकट हो जाते हैं जैसे मधुसूदन सरस्वती को हुआ था पता है मधुसूदन सरस्वती कौन है बोले? नाम तो सुना होगा। हो। मधुसूदन सरस्वती गीता के ऊपर व्याख्यान लेके शंकर संप्रदाय के आदि शंकराचार्य वो दीक्षा लेने चाहते थे चैतन्य महापुरुष लेकिन उनको भेजा गया वेदांत कुछ कुछ सीखने के लिए स्पेसिफिक कुछ वस्तु सीखने के लिए शंकर संप्रदाय में भेजा गौड़िया वैष्णव ने भेजा एक्टली मुझे पूरी कहानी याद नहीं है तो क्योंकि काटना है शंकर जी फिलोसफी को उधर भेजा तो वो इतने अच्छे शिष्य साबित हुए उधर वो समझने में वस्तु तो समझने में और फिर एक बार आप सीख लिये गुरु के पास तो गुरु दक्षिणा भी कुछ देनी होगी ये नियम है ये मर्यादा है तो उनके गुरु ने देखा कि यही एक ऐसा व्यक्ति है जो शंकर के शारीरिक भाष्य जो है शारीरिक भाष्य जो वेदांत के ऊपर भाष्य है उसको बचा सकता है क्योंकि उस तो समय माधो संप्रदाय में से किसी ने टीका लिखी थी वेदांत पे शंकर के भाष्य को काटती हुई जबरदस्त फिर सब लोग हार रहे थे ये कर सकता है तो उसको गुरु दक्षिणा के रूप में ये मांग लिया कि आप ऐसी ऐसा भाष्य लिखो कि जो शंकराचार्य के भाष्यों को बचा सके और इस भाष्य को उड़ा सके वैष्णव भाष्य तो और बाहर से उन्होंने ऐसा भाष्य लिखा की शंकराचार्य भाष्य के, के भाष्य को बचा के रखा <laughs> उन्होंने अपना भाष्य लिखा तो लिखा ना तो वो अद्वैत अद्वैतिन की तरह ही माने जाते हैं लेकिन अंदर से वो वैष्णव थे <laughs> तो तो नहीं। नहीं। अरे शंकराचार्य के तो ऐसी स्थिति थी वो जब देहत्याग किए तो बोले कि ब्रह्मा है कि नहीं वो तो मुझे कुछ पता नहीं है लेकिन मेरा चित्र तो भगवान श्री कृष्ण में लग गया है जो देव की नंदन है और बाकी सब है कि नहीं वो सब में नहीं जानता ऐसा करके देख की आग त्याग जैसे कभी कभी ऐसे धर्म संकट आते सामान्य सामान्यती रहती थी पहले की एकदम मुख्य गुरु है हमारे जो मुख्य गुरु हैं वो कुछ न कुछ विद्या सीखने के लिए दूसरे गुरुओं के पास भेजते हैं ये सब विद्या इधर से नहीं सिखाते है वल्लभ आचार्य खुद सात आठ गुरुओं के पास गए थे अलग अलग विद्या सीखने लगे जो मुख्य गुरु है वो एक ही रहे तो वहां से वो विद्या सीखना ही मुख्य धेय रहता है ना कि वो गुरु की हमेशा के लिए सेवा करना इस प्रकार से रहता था पहले भी इसलिए उसमें मुख्य गुरु का जो आदेश है उसी को मुख्य माना जाता है लेकिन तो तो यहाँ पे कुछ एक लीला चल रही है नीखने तो गए तो अभी सीख है तो कुछ गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी और गुरु दक्षिणा में ये लिख के देना है वहां पर कुछ लीला है जो सही गुरु नहीं उसको त्याग देना चाहिए कार्य कार्य अजानता जो शास्त्र के अनुसार क्या सही है और क्या गलत है उसको नहीं जानता है और उल्टा कार्य करते अर्थात गलत काम करते हैं उनको त्यागना त्याग देना चाहिए को छोड़ देना चाहिए तो तो शिष्य तो मतलब है कुछ न कुछ गलती नहीं के छोड़ दूंगा ऐसा ना ऐसे तो ही तो दिखा कुछ गुरु गुरु कुछ कर रहे लेकिन तो गुरु का कुछ अलग तो है उसमें तो भगवान की तरफ ही है लेकिन थोड़ा उनको कभी कर कभी करना पड़ता है तो उसको देखकर गुरु छोड़ना इतना सामान्य वस्तु नहीं है आप हिस्ट्री में देखो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो गुरु छोड़े हैं तो केवल हमको कुछ दिखा उससे निश्चित नहीं हो जाता है कि गुरु को छोड़ दो उसको निश्चित करना पड़ता है गुरु के वरिष्ठ गुरु भाई हैं उन सब से पूछो ये समझ में नहीं आ रहा गुरु से पहले पूछो आप ऐसा किए लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसको कैसे समझो तो ब्रह्मा जी को उनके पुत्रों ने पूछा था तृतीय स्कंध में आता है कि आप इस प्रकार से किए हमको समझ में नहीं आया तो शास्त्र भी है और इस तरह से आश्वस्त होकर के फिर उनके गुरु भाइयों के आदेश पे गुरु को छोड़कर के फिर दूसरा गुरु स्वीकार कर सकते लेकिन ये तो बहुत गेर होता है ऐसा सामान्य रूप से नहीं करना चाहिए गलती से यदि सही गुरु को छोड़ दिया तो जीवन बर्बाद हो जाता है ऐसा नहीं है कि कार्या, कार्या अजानतहा है उसमें ऐसा नहीं है कि हमको लगता है कि ये ठीक नहीं है इसलिए गलत है वो शास्त्र के आदेशों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं गुर अवलिप्तस्य उल्टा काम में पड़े निषेध कार्य में पड़े विधि नहीं कर रहे हैं ऐसे गुरु उनको जो गलत मार्ग पे चलने लगे हैं उत्पथ प्रतिपन्न से उत्पथ मतलब उल्टे मार्ग पे उल्टे मार्ग पे चलने लगे हैं तो ऐसे गुरु का त्याग करना ही विधान है तो वो निश्चित करना पड़ेगा ना कि जो गुरु है वो कार्य कार्य अजाना है मतलब शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है उल्टे मार्ग पे चल रहा है इसको स्थापित तो करना पड़ेगा आश्वस्त तो होना पड़ेगा उसके लिए हो सकता है कि कुछ गुल्टा रहे हैं। तो होने के बाद जो गुरुगण हैं आदेश पे गुरु को त्याग कर दूसरा गुरु जो सही मार्ग रहा है उसको स्वीकार करना होता है अभी ऐसे और कोई संप्रदाय में जैसे अभी मुख्य शिष्य तो है तो तो है सब तो तो संप्रदाय स्थापित किया उनके नीचे चौहत्तर माधुली उन्होंने स्थापित किए जो लोग के परिवार में ही कोई दीक्षा दे सकता है फिर आगे उसी प्रकार से उनके शिष्य प्रशिष्य सब दो परिवार की उनमें परिवार है परिवार माधो संप्रदाय में परिवार नहीं है ब्राह्मण संप्रदाय में सबका पारिवारिक है तो क्योंकि हम यथारूप पालन नहीं करते तो फिलोसफी उल्टा सीधा हो जाता है पहले जब वर्णाश्रम स्थिति पे था ब्राह्मण धर्म सही से पालन हो रहा था तो तब पद्धति रहती है किसी भी फिलोसोफी को स्थापित करके यथारूप रखने की वो पद्धति में न्याय मीमाम साहितदि सब शास्त्र के नियम रहते हैं चर्चा में शास्त्रार्थ में वो शास्त्र से टाइम टू टाइम होते रहते हैं कुछ अलग विचार जब जन्म लेता है सोसाइटी में तो उसके ऊपर सब विद्वान मिल के ये नियमों से चर्चा करते हैं और वो विचार या तो पास होता है या तो खंडित होता है यदि खंडित हो गया तो विचार वापस कोई नहीं ला सकता है उस विचार के पालन करने वाले जो भी है वो सब इसके शिष्य बन जाते हैं जो सही विचार है उसके जो हारा उसकी फिलोसफी गई उसको कोई पालन नहीं करेगा उसकी फिलोसफी उसको पालन करने वाले सब इसके शिष्य तो खत्म हो गया इसलिए एक चलता था लेकिन अभी तो ऐसा है आप कितना भी चर्चा करो अल्टीमेटली तो हार भी गए तो भी पालन तो करते ही रहेंगे तो उसका अर्थ नहीं है ना इसलिए क्योंकि वर्णाश्रम स्थिति में नहीं है वो सब नियम स्थिति में नहीं है इसलिए किसी चर्चा का समाधान भी नहीं आता है तो इसलिए आजकल ज्यादा अभी ऐसा होना सही नहीं है ये उनको भी तो पता होगा उनको तो पता देखिए सब, सब लोग के अलग अलग ध्याई होते हैं एक बात है दूसरी बात यह है कि सत्य क्या है सत्य क्या है उसको जानने के लिए पद्धति होती है वो पद्धति नहीं पता है सब लोग अपना वस्तु सत्य मानते रहते हैं शास्त्रार्थ की पद्धति होती है शास्त्र को जानने की नहीं यदि कोई जैसे किसी की इच्छा है कुछ भी मतलब अधर्म की पर वो ये साबित करने हैं हो सकता है कोई सोच रहा होगी ये धर्म है नहीं ऐसे मान लीजिए कि जो एपी एपी एपी एपी उनको पता ही होगा ना कि ये सही। उसमें दो प्रकार के लोग हो सकते हैं एक तो है कि पता है भाई सही नहीं है लेकिन करना तो हमको यही है अब स्थापित करोगे धर्म है तो हो जाएगा आसानी से एक ऐसे होंगे एक ऐसे होंगे तो पता नहीं है ये सही है कि नहीं हो सकता है की ये भी धर्म है वो तीसरे ऐसे है जो जानते कि यही धर्म है बस समझ रहे हैं ऐसे तमोगुण का लक्षण क्या है धर्म को अधर्म समझना अधर्म को धर्म समझना ये तमोगुण का ज्ञान है रजोगुण का ज्ञान क्या है धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाते दोनों सही है ये रजोगुण का ज्ञान है सत्वगुण का ज्ञान है वो है कि हाँ ये सही है ये गलत है उसमें भेद सत्तों गुण का ज्ञान हमेशा स्पष्ट होता है ये ऐसा है और ये ऐसा नहीं है वो कभी हवा में नहीं लटकाता सकते हो और वो भी कर सकते हो और चाहो तो ये भी कर सकते हो तो हवा में नहीं लटकता है वो <स्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्वन> ये तो ये है और ये नहीं है बस तमो का ज्ञान भी ऐसा ही होता है लेकिन हो उल्टा करता है नहीं है उसको है बोलेगा है उसको नहीं है बोलेगा तो इसलिए मैं, मैं सब प्रयास करता हूँ है, ये है और ये नहीं है स्पष्ट करने का अभी तम में भी हो सकता है शत्रुगुण में भी हो सकता है तो शास्त्र के आधार पर जब हम करते हैं क्रियाएँ तो शुगुण होती शास्त्र को निगलेक्ट करके होती है वो तो उनके भी लक्षण है उससे हम सकते क्या सत्य है क्या सकती है समय तो काफी ज्यादा निकल चुका है जब तो उपाध की जाए श्रीमद भगवदगीता रूप की जाए